और बंदी छोड़कर शरण माकर दोनों संकट लड़े ये तो मफत में इलाज है फ्री ऑफ कॉस्ट और जो असली काम से जन्म मन मिटना चौरासी छुटना और मुक्ति का धाम पूर्ण रूप से सतलोक प्राप्ति ये भक्त है श्री चांद सिंह नकलोई गांव के सन्नौफ श्री सुमरे सुमेर सिंह भी कहते सुमरे कहे वे आम उसमें ये चांद सिंह ये फौजी है और इसके पद पिता का नाम है सुमरे गाँव नकलोई जिला सोनीपत और ये भगत जी आयु है नकलोई से यही बैठे असली काम से वो भी नहीं वहां जब आप साधना करते हो जिसके लिए करते हो वो भी समाजदान नहीं है और भाई जन्म मरण त्यों का चो तो चौरासी का चक्कर पूरा ये नहीं कर सकता वहां से इसको दस महीने ग्यारह महीने से तकलीफ थी इस चांद सिंह को यह दो महीने की छुट्टी पिछले साल निन्यानवा में फर्स्ट में जनवरी जनवरी में इसने रो तक से दवाई ली बीमार तो वही हो लिया था श्रीनगर में ड्यूटी थी इसकी कोई तो कहे इसका पानी की लाग होगी कोई कहे इसका लीवर डिफेक्टिव हो गया छत्तीस प्रकार की दवाई खा ली वहां भी मतलब श्रीनगर में भी मिलिट्री हॉस्पिटल से भी दवाई खाई फिर छुट्टी लेकर गांव में आ गया गांव में इसका हालत देखा ये गांव वाले भाई बैठा है यही पर बगदी। आपका शुभ नाम क्या है चतर सिंह चतर सिंह जी यहीं बैठे नकलोई के ईसा हालत थी इसकी कती पीड़ा पड़ गया था अस्थि पंजर दिखा इसका मेडिकल में चेकअप कराया सारी टेस्टिंग कराई दवाई खाई फिर भी कोई ना पेटा भरा इसकी जो पत्नी है वह खंडवाली गाँव की है और वहीं का एक एमपी बना हुआ है उस एमपी की भी सिफारिश लगा कर प्रार्थना करके दोबारा डॉक्टरों की चेकिंग कराई स्पेशल टीम बैठी पांच डॉक्टरों की सुप्रीम सुप्रीम की सारे टेस्ट अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया दवाई खाई कहने का बाबा दो महीने तक वो दवाई खाकर न्यू का वापस छुट्टी काट कर चला गया और बोला के मैं वहां करवा लूंगा इलाज जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज बढ़िया होता है मिलिट्री हॉस्पिटल को वैसे भी आम आदमी ज्यादा महत्व देता है क्योंकि वहां पर केयर टेक ज्यादा अच्छी होती है देखभाल तो अपने जवान की खातिर मरना मान दे चाहे कितनी और फ्री ऑफ कॉस्ट तो वहां इलाज करवाया वहां पर भी कोई राहत नहीं चिट्ठी आवे अक बचे भरोसा कोई मिलने वाला आवे के कुछ नहीं कह सकते चार का ऊपर पड़ा हॉस्पिटल के हमने ऐसे ही एक पाठ किया वहां पर इन चतर सिंगर के घर में ही पड़ोस में भीम भगत है उनका है। तो वहां पर उसको कह तो लगी थी हमारे सेवक सेविका पहले बता दे बता रही थी कि आप इस बंदी छोड़ के शरण आ जाओ ये ठीक हो जाओगा पर वह समस्या थी छठ छोड़ने छठ ना छुट्टे छठ पूजा रिदास जी ने अकिया तुम्हारा करडी लागस है नुकसान बन जाएगा पर भाई जब इन अंत आ लिया ना नुकसान था क्योंकि कैसे भी ना लिया पड़ा था मर गया था फिर उन्होंने सब बता दिया था कि इस सरमान पर अपने सारे दंधड़ त्यागने पड़ेंगे ना कोई माता ना कनागत और ना ही किसी प्रकार की कोई व्रत होई कमोई करना करवा चौथ तक नहीं मनानी अब न करु तो मनानी चाहिए क्या की खातर भाई अगे तो सुहाग का होता है सुहाग भी नाम ते बचेगा इसलिए ना बचे एक बहन बताओ कि जिस दिन मैंने हो कमोई का व्रत रखा था उस दिन बेदवाई में क्या डाल डाई उसने कमोई के वो करवा चौथ उस करवा चौथ को वर्त रखा हुआ था उस दिन में भी दुआ हुई तो ये कोई समाधान नहीं ये बचाओ नहीं जाडा दोपट्टा डिगल उठ जाना कोई नौका बस ठीक हो रहा हैड्डा होगा ना जब ये बचा देगा सर्दी को दोपट्टा कैसे बचा देगा कोई नादान आदमी तो बेसिक मान ले इस बात को तो वह रजाई इस बीमारी ने इसी प्रकार हम नादान इतने हो गए दोपट्टा उठे न होगा ना बस ठीक से सारे उडरे बस सारे पागल है तो तू भी पागल हो जाए रजाई लेनी पड़ेगी रजाई है नाम भगवान कबीर साहब का आने वाले संकटों से बचन का और इसे हम अप्रीत इसका ज्ञान के ना करता दोनों सास बहु आए चांद की माँ और वो पत्नी बहन मैं बोला भे बात सुन लो हमारी पहला तो शरत सुनो उन्हें अपनी समस्या बताई कि ऐसे, ऐसे फौजी है हमारा लड़का इसी और बीमार गा रहे महाराज जी कि मैं कृपा करो कृपा करेंगे कबीर साहब मैं तो उनका एक कुत्ता हूं एक नाम जाऊंगा उनका एक दवाई दूंगा और नियम सिखाओगे तो जरूर लाभ होगा अब कोई ना सोचो मैं कुछ मंत्र करता हूँ कति नहीं यह आपकी नादानी होगी न सोचो महाराज जी से हम तो एक तार से उसका उस बिजली को प्रवेश करने का जो तार होता है वो बिजली को आपके पास बेचता है तार का कोई फंक्शन नहीं है लेकिन तार बिना बिजली भी न इसी प्रकार संत बिना परमात्मा मदद नहीं करता यह आपस में जुड़ा हुआ संबंध है इनका और कोई पूजा पाठ नहीं करनी किसको मानते हो तुम न बोले जी हरिदास न पूजा करे छठ की मानता है अब ये नहीं करनी बेबे पूजा करनी अगर ना मन माने खीर बना के खाने न जल करे तो प्रणवासी न खा लियो बाकी उस खीर तेन लाभ कुछ नहीं से अपने दूध की खीर आप बना के कद्दे खा लो बता भाई यू पुनः ने बता दिया सारी तनाड़ी आठ पकड़ा रखी हमारे भोले बाले ज्ञान था ना आत्मा शुद्धी थी जो बता दिया भोली बाली आत्मा उससे मंडरे एक एक मंडेरे आदमी किसी ने गण दे दिया दंडी काट दे पागल दोनों हाथाटी गण गेला जाते आगे ने बोला बूझ ना कटाया बोला अपना काम करो तो ने ढा जाऊंगा सात तीन दिन भी ना ढा सकता इसने आथ लाल हो जाएंगे तेरे क्योंकि वो साधन समाधान गलत दे रखा हमारे को विधिवत तो तो साधना करते करते भी और कर रहे अनियमितता कर रहे हो कहने का भाव यदि उनने मान ली कि मैं तुम्हारी तो संगत ने पहला पक्की कर रखी दोनों सास बहू ने नाम ले लिया नाम ले बंदी छोड़ के फोटो दिए विभिन्न कागज रोत लगाना खड़ी बला जी ठीक से नाम ले लिया ये साधना करना और जब इतना पति ठीक हो जा बहन तब तो बोला मैं एक पाठ करवाई भगवान गरीब दास जी की बाणी का अगर जी ठीक से ठीक हो पाछ कराइए बहन तू पाठ पहला मत कराना अब वह डरी हुई थी उसने सोचा दे ये और ठग कर जानतेरे नौ का जान पाठ करवाना से तो जो उन्होंने नाम ले लिया तो वो कहने लगी उसकी माँ बीर वो उसकी पत्नी भी नहीं बोले जी वो कैसे ठीक होगा वो ठीक होगा जब नाम लेगा उसने नाम लेना पड़ेगा चांद को तो न बोले जी वो बात ये है अभी छुट्टी नहीं मिला उसने अक्टूबर की बात सही तो कोई ऐसी चीज दे दो जो मैं उसको वहां पहुंचा दू कुछ तो सारा मिल जाए ताकि फिर नाम ले ले आके मैंने बंदी छोड़ भगवान का नाम लेकर सतगुरु कबीर साहब का उसी की कृपा से मिश्री दे दी या दाने से वाली चिन्नी जैसी होती है ले बेन, बेन, या मिश्री उस टाइम पहुंचा देना तो वो बोले जी पहुंचा दूंगी कैसे पहुंचावादमी भेजो मग आदमी ना बेचिए आदमी बीड़ी पी ना ना हो उसने वो खराब कर दे ये सब जानी चाहिए अगजी ठीक है ये आदमी कौन है ईसा जो हमारे समाज में कोई बिना बीडी का तो को नहीं। उस बेचारी ने क्या करोजी में सपैसल गई सोनीपत वहां से बीस बीस उन्नीस किलोमीटर पड़ती है सोनीपत नकलोई गांव एक लिफाफा लेन की खतरे वो लिफाफा लाई और उसमें एक चिट्ठी लिखी कागज सफेद पे सारा वर्णन दिया कि हमने नाम ले लिया और बंदी छोड़ परमात्मा कबीर भगवान का और ये जो मैं आपके पास भेज रही हूं ना ये प्रसाद महाराज जी के हाथ का है इसको तू खा लेना स्वस्थ हो जाएगा उसने एक दो प्रमाण और बताया उसी गांव की नवलजी जी मैंने वह दो तीन नाम और लिखे उन बहना के जो हमारे गांव की लड़की ठीक हुई थी उसी गांव की एक लड़की जिसका नाम निर्मला नन ना भी कहते हैं गांव में नकलोई गांव की निर्मला नाम से उसका वो गांव में नी कह दे उसने तो ये लड़की तीन साल से बहुत दुखी थी तीन साल इसके सुसर बता रहे थे नु बोले जी हमने छ हजार रुपए तो भगतमती निर्मला ये लेना पत्नी श्री राजफ खड़क सिंह यह लड़की नकलोई की है भगतमती निर्मलान उर्फ नानी पत्नी राजसिंह सन्नौव श्री खड़ग सिंह गांव मना के पास पानीपत उड़ा ब्याह राखी इसका सुसर बता रहा था नोबाल इसके छ हजार रूपए तो हमने स्पेशल अल्ट्रासाउंड सारे मतलब सीटी टी स्कैन और जितने भी रंगीन एक्सरे ब्लड टेस्ट खून टेस्ट सब कुछ छ हजार रुपए की उसको पहले दिए उसके बाद दवाई खाई और एक वर्ष से तो हम सेना के चक्कर में बालाजी का गोरा बना रखा था बालाजी भी को दस बार गए हम एक बार नहीं। अपते अपते रह काए। पर कोई लाभ नहीं हुआ अब हनुमान जी क्या है वो एक थानेदार समझ लो जो चोर उचक्यान कुटिया करे बहुत बात कुट दिया बस इस तो फालतू और हनुमान जी का बोत नहीं है ये उनकी सीमित पावर है और इस परमाण जैसे प्रधानमंत्री के पास जाता वह काम भी वो एक आठ रोग सोता है प्रधानमंत्री का जो हो जाएगा फिर उन्हें ढूंढ कर लावा चाहे वो में पाओ और उन्हें गड़ बंद करें और थानेदार सिर्फ गणित गण अपने क्षेत्र में बचाव कर सका बाहर भी कोई ना उसका भी होते। तो ये लड़की सारा अंडली थी ऐसे ही हम पानीपत ना सोनीपत में पिछले इसी न, क्या नाम है उन्नीस में, में अप्रैल के अंदर सोनीपत में पाठ कर रहे थे पास दिवसीय ऐसे ही एक अप्रैल से पांच अप्रैल तक तो सोनी लखनऊ की कई संगत अपनी वो इस बहन को वहां ले आई ये वहां पर नाम लेगी नाम लेकर जनते ठीक होगी यो नाम तो जन्म मरण न कट है चौरासी में टाव ये काम ये नहीं है इसका कि ये सुख दे ये तहंगा चाहते हुए और ये हुए बिना भाई जीव का विश्वास हो को वह लड़की ठीक होगी मैंने कहा था बेटी पाठ जरूर कराना पड़ेगा एक बंदी छोड़ की वाणी का जब स्वस्थ हो जाए जब कराना और इस पाठ पर हम कुछ नहीं लेते कोई ना महाराज जी विशेष कर पाठ का आग्रह करते हैं लालच होगा कि मैं मैं पांच चार हजार रुपये बनाते होंगे एक ना पैसा हम नहीं लेते किसी अरे हमारे सेवक हमारे बाण भाई ये मुफत सेवा करके उस घर में क्योंकि ये जो बिगड़ा हुआ डांचा पुनर्पित करना हमने इसको दोबारा सुचारू करना यह धर्म छोड़ गया हम क्यों छोड़ गए के पहले लालची लोगों ने इस धर्म की आड़ पे दुकान बना ली और वो इतना महंगा पाठ कर दिया कि गरीब आदमी तो देखा भी कोने आपने ऐसे प्रमाण बताओ उन एक हजार ठगी एक, एक पाठ करवा दो इक्कीस सौ एक बह और इक्कीस हजार की बोली ला रहा थी मैं वह भी करवाऊ दुख में बिरा ना करना पड़ जा और फिर उसके बाद जागे वह कुदरती मारी शरण मा में आ गई नी से पाठ तो तीसरा मिनय करा दू ये तो कुछ भी पाठ कोने तीन हजार रुपए भी ना लगते साल भर में पाठ होए, है तीन हजार बीड़ी पीने वाला खराब कर दे साल भर में तमाखू तमाखू पे और माचिस पर सिगरेट पे एक दी घूट ला लेता और दारू वाले का तो कहना है कैसे तो हम दोनों बीमारी हटाओ पहले बीड़ी शराब छोड़ दे मांस हटावे और धर्म के ऊपर उस पैसे को लगवावे सिर्फ इतना काम करें और ये पुण्य हमें घना लाभ दे से और चौरासी मिटाओगा और वह जन्म छुटाओगे ये नाम छुटा होगा लड़की कति ठीक होगी जब हम पाठ करके आए तो सारे परिवार ने नाम लिया उसके सुसर ने भी वो त्याग दिया आदमी अब का रोग सुख के काम तो भी शुरू होंगे तो जी वो ऐसा सारा वर्णन देकर वह उसकी पत्नी कह रही थी वो बहन ने नीम जी वह ठीक क्या किया उस कागज को ऐसे दौरा चौरा करा और बीच में वो मिश्री पोलीथिन में डाल के छोटे से पोलीथिन में और इतनी चौड़ी चौड़ी करके, अर् बना दी बेरा भी ना पाता इसमें कोई डाली है, और में जैसे डाला राखी ऐसे बेच दी और वहां श्रीनगर में वो चिट्ठी पंद्रह पंद्रह दिन में पहुंचा करा ग्यारह ग्यारह दिन में अर्न्यों बतावे थे कि वह दिन पहुंच गई वो बगधी बताया था फिर उस दिन हम छह सात आठ दिसंबर में छह सात आठ दिसंबर में ना इसमें जनवरी में छह सात आठ जनवरी को हम पाठ करने गए थे नकलोई गांव में एक चंद्रबान है क्यों पंडित जी का कहना चंद्रवान जी का घर पर हम पाठ कर रहे थे तो वहां पर उसकी माँ आई थोड़ेगी पहला तो इस ये तीस पैंतीस साल चालीस साल की उम्र का है तीस पैंतीस साल की का उसकी माँ आई मेरा उस हम पहुंचते ही बजे आठ तारीख को सामने ना सात को सामने छह सात आठ का गौर इतनी खुश हो रही वाह नी हम तकती जिंदगी भर आसान नहीं बोला आपका मे क्या बात होगी अब मेरा बेटा जी गया मैं क्या था मैंने वो याद को नहीं रही अक्टूबर में उन्होंने बीस बाईस अक्टूबर को ये नाम दिया था नी बस पूछो मतना आज मैंने वह खुशी हो रही है कि बस मैं किसी का वर्णन नहीं कर सकती इतना उसकी पत्नी भी आ गई वो अभी न जी मैं तो अलग कथी मेरा सुहाग उजड़ गया था नो कथी जी दो दो घंटे बैठ कर रोया करती मैं रात ने जिनमें तो रोण की भी चोर होगी थी लोग नो कहेंगे जिंदा रोहस है पर मन में भी रहा था जो आया था वो नो था कि बचे भरोसा से कोई उम्मीद नहीं से और इतना वो फौजी भी छुट्टी आ रहा था उससे दिन वो भी आ गया वही पर तीनों कट्ठे हो गए पांच मिनट में न बोले जो भी आनंद भाग रहा चांद भी आपका तो पता लगते हैं बिना द्वितिया के अब खुशी नहीं हो सबाई इसका नाम भगवान है जो मृदे ने जिंदा कराए यह सुनशान घाट पर से वापस ला रखा बंदी छोड़ने ऑल इंडिया ना मिलिट्री हॉस्पिटल में दवाई ना लगे और यहां पर रोहतक मेडिकल में दवाई ना लगी और 11 महीने एक दो जन भी हो जा इसको कहते हैं टूटी का बूटी को ना जिसका अंत हो जा जिसकी उम्र खत्म हो जा उसके दवाई निष्क्रिय हो जाती है वो काम नहीं करती और ये बंदी छोड़ भगवान हम सुना करते के फलाने संत ने वर राख की चौकटी दी थी आज पूछो न दे राखी और राख की चौकटी वो राख की चौकटी देनी है भी वो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब के नुमाइंदे संत होते हैं और ऊं काट सके इस बीमारी ने। ये मिश्री वह तो राख दी हो गया मिश्री मीठा भी मुंह होया और बीमारी भी कट्टी मैं बोला उस फौजी से महाभ चांद एक बात बता दे सारी संगत को खड़ा हो कह वही खड़ा था तू तो कैसे ठीक होया ने बोला जी मेरा आठ ग्लूकोसेट दी थी मेडिक मिलिट्री हॉस्पिटल श्रीनगर में और 10 नौमी ला राखी जब मेरे पास या चिट्ठी पहुंची एक हाथ से चिट्ठी खोली क्यों एक मत तो ला ग्लूकोस और फिर उसमें मिश्री निकली पहला कागज पड़ा उसमें लिख रखा था जी मैंने पूरा विश्वास हो गया आज मेरा सा दुख, दुख दूर होगा मैंने मिश्री खा ली और उससे पहले उसकी पत्नी ने कहा थी जी मैंने 36 दर राखी थी कदम बार लिया गुड़ का गुड़गामा ली का हरिदास जी का फलाने दास जी का निर दर राखे थे गर्णेर पैने अब मैंने कहा ना ठाक न्या को मत रखना घर पे बीमारी ने तो वो नहीं कहा था जी मैंने वह मिश्री खाई वह मिश्री प्रसाद खाते ही और पांच मिनट दस मिनट पात मैंने वो ग्लूकोज की सूई काट गलटी का टांग दी और इतनी जोर की भूख लगी मैंने 11 महीना मल के दर्शन हुए थे उस दिन का चाल पड़ा नर्स पाचे पाछे तुम गिरेगा आपको चक्कर आ जाएंगे आप क्या करे हो मैं बोला हट जा वो बोल ला करना तोला तोला हट जा कुछ नहीं होता नो करा फटे और लाल टमाटर के कैसा रंग हो रहा है इसका अब देखा हमने तीन रोटी मैश में जाके खाई और इतनी भूख होगी जो मल जाओ खा जाऊं लमोला जी मारा पाठ दर दो रख दे अब छुट्टी आ रहा हूं जी सिर्फ पाठ के लिए कब रखें जल्दी रख दो मैं परसों से शुरू कर दे नौ तारीख से अ कर दो जी उनका नौ से पाठ शुरू कर दिया इतना प्यार से पाठ करवाया बोला जी एक और कराऊंगा मैं तो आनंद साहब से इस पाठ में कराने दे जी ये ना लग गया एक में तो ये तो धर्म का काम ये दो पैसे लगेंगे पुनम लगेंगे आपके और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ और असली काम से जन्म मरण के दुख न काटे चौरासी मिटा ये कबीर भगवान से हमारा भाई ये पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब गरीब दास उन्हीं क्या उतारा इसे तो इन बातों का विचार होगा जब जाकर हम ऊपर न उठेंगे ना तो बेड़ा पार हो को चौरासी चार से और झंझट नो के न दुख इसे, इसे ये मेरे पास एक नहीं अगर मैं ये बताने लाग जा पांच दिन का सत्संगा हो जा महाराज की वाणी था बोलन भी ना पाऊं इस भगवान कबीर साहब के एक एक ऐसा अनमोल उदाहरण से ये सारे फोटो में ले रखें और ये तो कुछ भी नहीं अंश है उसका अभी तो हम बना रहे हैं फोटो और इनके किताब बनवाएंगे उनके गांव और नाम पते देंगे पता करके आइए जब पेटा बड़ा जीव का जब मेरा पाटा भगवान कुंभ से अब संत आते हैं जब तक तो वो पूजता कोई ना और मेरे मेरे पास चमंडी बनाओगे उड़ा देखियो कितना मेरा बिरा करेगा बिना बुलाया आकरेंगे उड़ा फिर कुछ कोई ना पता सिर्फ वह बांस बांस है कह दंड रोगी वो भी सिर्फ वहीं वहीं पर घर पर कोई लाभ नहीं से अब बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता राम का नाम ले क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता अगर मंदिर में भगवान आ सके अगर वो शुद्ध रखो क्या वहां को नहीं आवा वो मंदिर में क्या शुद्ध होती है बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए एक मकान एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ भगवान की मूर्ति रखो जोत लगाओ उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो परमात्मा वहां भी आओगे मंदिर में जाओगे इतना गरा टांग टूट ले तो भगवान ने घर क्यों ना रखो अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा लेकिन होगा नाम के आधार पर नाम होगा तो होगा ना कति नहीं होगा चाहे घर में जो तो हो चाहे तो तो बार ला लियो नाम से स्वरूप होता है नाम एक बीज है और बीज बोया तो उसकी सिंचाई हुई तो उससे फिर फल लगे पत्ते भी लागे डाली भी काम आई पत्ते भी काम आए फल भी काम आए छाया भी होगी सर्वस्व होंगे इस पूर्ण परमात्मा के बीज ते सतपुरुष के सत नाम ते नौका हम नाम तो आपको ऐसे ऐसे को 20 दो से व्यक्ति बहन और बाई जो इतने लंबे लंबे टोल लाखों आदमी से नाम ले रहे थे और वाद हो रही उनका पूर्ण बागानी हो रही और यहां का ठीक होए अब दूसरा से हम कहने थारे पंथ से ये लड़का बहन और भाई ते नौका अपनी है कमी हो भाई उनकी क्यों कमी थी संतता पूरे हो से कमाल की बात से अब वहां तो बिरान माटी हो रही कमी क्या होगी क्या बताते हैं वो लोग कहते तीन घंटे साधना करे आंख मींच कर ध्यान लगा और तीन करे शाम सारा दिन हल जोड़ने वाला और मजदूरी करने वाला सारा दिन दुकान पर बैठनिया अपनी नौकरी पे आंख लाल सुबह चले गए शाम तक काम करते करते वो तीन घंटे के ऊपर बैठा बैठ कर दिखाओ फिर नो कह तीन घंटे इतना बैठा था इतना बात बने कोई ना अट्ठासी वर्ष जान लगा के चले गए महाराजी बताते हैं वो गदे बने सत नाम बिना उस नाम बिना ये तीन तीन घंटे है मैं पार करना चाहे और क्यों वो बैठ सकते नहीं तीन घंटे सुबह तीन घंटे शाम छह घंटे काम करने आदमी क्यों कर काट देगा और गरीब दासी कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे अड़बाओ नाम लो वो नाम काटे बीमारी ने और जब इस नाम की कमाई घनी हो जाएगी आपका जान लागेगा लाण की जरूरत ना पड़े अब हम बाथरूम जाते हैं पेशाब करते हैं पानी पी नहीं राख्या और जान बिना पेशाब ना एक असभ्य उदाहरण दे पर का सो सत्संग लेना ये अवश्य कहीं देना पानी पी नहीं राख्या और जान बिना पेशाब ना आप ध्यान लाओ दो घंटे लागू उठे ये तो पेशाबाले दो तो। अंदर पानी है नहीं और दो लोटे पी गट गट आपका ध्यान लाओगा हंग हंगठा ले जाएगा अब चार पेशाब करके आना है इसलिए राम नाम की कमाई के जोटे मारो और या कमाई करो एक दिन आपका ऐसा ध्यान ला देगा आप सोच रहे हो कुछ और एकदम वह कस कितनी आगी महाराज के पलमा ही परवान संबंध मन बोरा एक पल में वो चीज दिखेंगे जो तो कदम बिना दिखेगी योग्य बिना देख सकते तो नाम का साधना पहले कमाई करो और फिर ध्यान यू आपका लाओगा दस मिनट भी बैठ गया ना दस मिनट भी दस सौ मिनट बते रहे उसके ऊपर जो बड़ा सा भी तो सही कमाई हो जाएगी डटे तो बिना डटता यू ध्यान है तो इस प्रकार व इन बातों का अंधेरा गणा कर दिया हमारे साथ नादान साधको ने गुणता का हम गरीबदास के लाल कपड़े पहरे हंड बता गरीबदास गरीबदासी कैसे हो गए वो गरीबदास ने कपड़े बदले थे धोती कुर्ते में सारी उम्र अड़बा खेती करी बालक और लाल कपड़े पैर कर दुनिया ने फिर पाक क्यों वही पहनते हैं जिनकी कमाई को न एक ऐसे में गरीबदास आश्रम मचला मेरे साथ सैकड़ों भगदन वो आश्रम देखने खातर गए थे वो कहने लगा आप जो है लाल कपड़े ले लो किसी संत जा मो बला जी बस रोटी मिल रहा है रोटी ना मिल रही जब ले लेंगे अभी तो काम चल रहा मेरा इन बिना है कपड़े में और ना मिल ना रोटी जब लाल लूंगा। के से। ये तो वही पहनते हैं जिनकी सिद्धि साधना जिनकी बगती साधना को न जिन पर नाम कमाई नहीं है वो पाखंड चाकर दुनिया को गुमराहकरण की खातर और महाराज जी कहते हैं कबीर कमाई छानी ना रहे जैसे चोर चोराई तुमड़ी और गड्ढ दाब है जलमा वो वो दाबरा नो कमाई अब चोर ने तुम्बा चोरा लिया और नीचे नीचे छोड़ ऊपर खड़ी पावे तो ऐसे नो का कमाई छुपाए से भी ना छुपा संत इस की अंग प्रगट करे इसलिए इस सतगुरु की शरण मा का आपका बेड़ा पार होगा छोड़ तुहे, तुहे तुतकार थी ही जपता अजपा जापे बाहर आके भरम गया तन बहुत उठाए है पाप की बाहर आके तू तो भरम गया माँ के पेट मत रोया करता हे परमात्मा हे भगवान कृपा करियो दयाल पापी जीव तो मुझे बाहर निकालियो ठीक ठाक बाहर आके भरम गया तन बहुत किए हैं पाप गरीब तु तो तु तो तुत तो कार थी रंग कारधुन जिन ये साज बनाईया उसको ले पहचान जितने सारा खेल बनाया उसी को फिर याद कर ले इन दुखों ने भी काटे ये शरीर उसने तो बनाया है और उसने ठीक करते हैं देर लगे कोई हमारी गलती हो जाए नादान आदमिया पे क्यों हम तो पाप के भरे हैं कतई और वह भगवान दीन दयाल होते हैं पर परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब दोनों दुख कर सकते हैं दूर कर्म के दंडना भी काट सकते हैं ब्रह्म विष्णु में इस कर्म दंडना नहीं काट सकते अब ये बात विचारनी पड़ेगी हमारे क्योंकि ये ज्ञान हमने सुने को नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश अपने कर्म दंड को भी नहीं काट पाए कैसे विष्णु अवतार भगवान रामचंद्र जी आए और त्रेता युग में बाली मारा उन्होंने और बाली ने बोला महाराज जी बदलातन बदला तुम देना पड़ेगा जी बदला दूंगा कब जोगे कि द्वापर युग में तेरा बदला दूंगा वो भगवान विष्णु कृष्ण जी बन और भाई बालिया नाम के एक पारदी दिन सकारी ने तीर मारा जहर में बुझावा। जब भगवान कृष्ण ने वो बदला देना पड़ा भगवान विष्णु ने भी कर्म अपने कटे नहीं भोगने पड़े तो ग्रीपदास जी कहते हैं तुम कौन नाम का जबते जाप अर्थात कटे ना तीनों ताप में। तुम कौन से भगवान ने याद करो सो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी नहीं कट कर सकते कर्म दंड भी नहीं मिट सकते गरीबदास जी कहते हैं जमजोरा जाम जम कहते हैं काल जोरा कहते हैं मौत जमजौरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक जमजोरा जा डर मिटे कर्म के अंक और चौदह करोड़ न चम्प ही सो सतगुरु की संख्या जिस प्रकार चौदह करोड़ यम के दूत होते हैं वो भी कबीर साहब का नाम ले रहा जो प्राणी उसके नजदीक नहीं आते उसको लेने नहीं आते वह स्वयं भगवान कबीर साहब आते हैं और जहाज में बैठा सतलोक ले जाते हैं या देते हुए अपने अंश को ना लेखा जोखा ये दंडराज भी नहीं कर सकता हमारे प्राणी का कबीर साहब ने साफ प्रमाण दे है जैसे राष्ट्रपति के पास पावर होती है वो फांसी की सजा को मुक्त कर सकता है माफ कर सके अन्य नहीं कर सकते क्योंकि वो सुप्रीम पावर है देश की उसके ऊपर कोई चैलेंज भी नहीं है इसी प्रकार कबीर साहब सुप्रीम पावर है अनंत कोटी ब्रह्मांड के भगवान से ये सतपुरुष है पूर्ण ब्रह्म है वेदों में भी भगवान कबीर साहब का वर्णन है यजुर्वेद के पांचवें अध्याय के बत्तीसवें श्लोक में, में साफ लिख रहा क्या है कि वो कबीर नाम का भगवान है जिससे सारी सृष्टि चेतन है सारी सृष्टि उसी ने रची है और वही संहार करता है और वो बंधनों का दुश्मन यानी बंदी छोड़ है शत्रु बंधनों का शत्रु मतलब हम वेद में लिखा बंधनों का शत्रु हम कहते हैं बंदी छोड़ बात नहीं सिर्फ बोलने का फर्क है बंधनों का शत्रु जो तो बंधन काट दे आम बंदी छोड़ के उसमें फर्क ये रह गया वो कबीर नाम का भगवान कभी परमात्मा का शरू से जो नाम है वो कबीर है